मुक्तिदाता यीशु का शुभ संदेश लेखक शिष्य मरकुश पुस्तक की कुछ जरूरी बातें यह मुक्तिदाता यीशु के जीवन पर आधारित चार सत्य कहानियों में से एक है शिष्य मरकुश प्रभु यीशु के आरंभिक सत्संग के सदस्य थे देखिए राजदूतों अध्याय बारह पद बारह पद पच्चीस अध्याय पन्द्रह पद सैतीस परंतु वह प्रभु जी के बारह राजदूतों में नहीं थे यह माना जाता है कि मरकुस को गुरु येशु के बारे में स्वयं राजदूत पत्रस ने जानकारी दी थी शिष्य मरकुस मुक्तिदाता येशु को अद्भुत चमत्कार करने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है जो दुनिया को मुक्ति देने के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं परमात्मा ने प्रभु येशु को शिक्षा देने बीमारों को ठीक करने शुद्ध आत्माओं को निकालने तूफान को शांत करने और पापों का हिसाब मिटाने का पूरा अधिकार दिया है इन सब बातों का अर्थ यह नहीं कि प्रभु ये लोगों पर अधिकार जताने आए थे परंतु वह तो यह शिक्षा देने आए थे कि हम सब परमात्मा की छत्र छाया में जीवन बिताए मुक्तिदाता यशु ने कहा कि वह दूसरों से सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुत से लोगों को मुक्ति देने के बदले में अपने प्राणों की बलि देने आए हैं अध्याय 10 पद 45 उन्होंने सेवा करते हुए अपना जीवन बिताया और हमें भी सिखाया है कि हम भी ऐसा ही करें तो आइए प्रभु येशु के शुभ संदेश सुनें और उसके अनुसार चलें। प्रार्थना हे परमात्मा शिष्य मतेहिया को मुक्तिदाता यीशु के बारे में इस पुस्तक के बारे में बताने की प्रेरणा देने के लिए आपका धन्यवाद यह आपकी कृपा है कि हमें आपका ज्ञान रोगों से छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करने का यह अवसर मिला है